दूसरी कड़ाई है ही नहीं हमारे पास और फिर कहते हमने कह क्या दिया जो बुरा लग गया no. इसलिए भाई सत्य के साथ शील यह भरत जी का आदर्श है रहनी हो तो भरत जी की तरह और भक्ति कैसी भक्ति ऐसी गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए हम तुम्हें इस पद पर बिठा रहे भरत जी बोले कि हम भी पद के लिए ही पद छोड़ रहे हैं राज्य पद छोड़ रहे हैं किसके लिए बोले राम जी के पद कमलों के दर्शन के लिए क्यों छोड़ रहे हो बोले इसलिए कि अयोध्या का राज्य पद एक राम जी के पद कमल है दो और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा यह है भरत तात भरत तुम सब विधि साधु देखे बिनु रघुनाथ पद के जरन न जाए और संत की सोच देखो वे कहते हैं ये जो हृदय हमारा जलता रहता जी में जो जलन होती ना कई लोग दिन रात जलते दूसरों से ही जलते रहते और ये जलन मिटेगी कब बोले जब दूसरा दिखाई देना बंद हो जाए देखे बिनु रघुनाथ पद राम जी के चरणों का दर्शन किए बिना ये जलन नहीं मिटेगी कितनी सच्ची बात कही इसलिए गुरुदेव हम यह पद नहीं चाहते गुरुजी बोले अगर हम जबरदस्ती बिठाएं तुम्हें पद पर तो नहीं बैठोगे क्या भरत जी बोले बैठना पड़ेगा गुरु और आज्ञा गरी यसी लेकिन परिणाम बुरा होगा क्या बोले अगर मुझे पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी मोहराज हट दे जब वहीं रसा रसातल जाइए तब तो। यह महात्मा की सोच है साधु की सोच है क्यों चली जाएगी गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत इस पृथ्वी पर हिरण्य हिरण कश्यप का राज्य रहा रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा पृथ्वी रसातल को नहीं गई और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाए तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी यह तर्क तो हमें समझ में नहीं आता भरत जी ने कहा गुरुदेव हिरण्या हिरण कश्यप का अत्याचार पृथ्वी क्षमा कर सकती है रावण कुंभकर्ण का अत्याचार क्षमा कर सकती है क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है लेकिन हिरण्या हिरण कश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी वह तो रसातल को चली ही जाएगी यह भरत जी की सोच है कि अगर मुझे सिंहासन पर बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी कितना अंतर आ गया हे भगवान भरत जी के उस भाव दशा में और आज की दशा में धरती वही है उस समय भरत जी कह देते दे कि मुझे अगर सिंहासन पर बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी और आज का आदमी हमारी तरह बोलता है कि अगर हमें सिंहासन पर नहीं बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ हमको बिठाओगे तभी देश रसातल से जाने से बचेगा नहीं कोई रोक नहीं सकता हमें बिठाओ कैसी भी डम बना और एक बात देखो राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव ही राज्य दो भाइयों का आदर्श देखो राम जी कहते हैं प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले मिल रहा था राम जी को भरत जी की वजह से ही तो गया राम जी का पद बोलो जिसकी वजह से अपना पद चला जाए वह प्राण प्रिय लगेगा अपने को कि उसके प्राण प्रिय लगेंगे इसकी <laughs> वजह से चलेगा वहां पर राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव ही राजीव और भरत जी कहते हैं प्रात काल चली प्रभु पाहीं क्योंकि भरत जी महात्मा हैं आ सब तरह से साधु हैं भरत और यही कारण है जब सुग्रीव जी राम जी को अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे महाराज मुझ में और बाली में बड़ा प्रेम था मेरा बड़ा भाई मैं का बेटा माया भी आया बाली को ललकारा बाली ने उसका पीछा किया मैं अपने भाई को कैसे छोड़ देता गया बाली ने कहा तुम कैसे आए उड़े भैया आपको संकट में देखकर आया अच्छा मैं इस गुफा के भीतर जा रहा हूं यही इंतजार करना पंद्रह दिन रहना मैं एक महीने रहा रक्त की धारा निकली तो मुझे लगा कि अब बाली तो मर गया मैं मर जाऊंगा तो मैंने कहा मैं बच ही जाऊं तो भाग आया सिला लगा दी दरवाजे पर और उसके बाद जैसे ही आया राम जी बड़े मनोयोग से सुन रहे आया मंत्रपुर देखा बिनुसाई दीने मोह राज बनियाई मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है कोई नहीं बैठा तो मेरी तो कोई इच्छा थी नहीं मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया दीने मोही राज बरियाई बरियाई शब्द है जबरदस्ती बिठा दिया मेरे लक्ष्मण जी हंसने लगे राम जी ने कहा क्यों हंस रहे हो लक्ष्मण क्यों हंसे लक्ष्मण जी को कुछ नहीं।, नहीं नहीं नहीं बताओ क्यों हंसे राम जी जब पूछा तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें ये जितने सत्ता लोलुप है ऐसे ही बोलते पद के लालची ऐसे हमारी तो इच्छा थी नहीं अब लोगों ने बिठा दिया है, तो जनादेश का तो पालन करना ही पड़ेगा सुग्रीव भी जनादेश से बैठे थे मेरी तो इच्छा थी दीने राज भगवान ने कहा नहीं नहीं, यह तुम्हारा व्यंग करने का ढंग ठीक नहीं आदमी की मजबूरी होती है हो सकता है सचमुच इनकी इच्छा नहीं हो जबरदस्ती बिठा दिया गया हो इन्हें सिंहासन पर लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही क्या कह रहे हैं प्रभु आप अगर मन में पद की वासना ना हो और उसे जबरदस्ती पद पर बिठा दिया जाए ऐसा संभव ही नहीं है भगवान बोले हो सकता है लक्ष्मण जी बोले अगर ऐसा हो सकता होता तो भरत जी को किसी ने पद पर न बिठा दिया अयोध्या के राज पद पर पूरी अयोध्या लगी रही गुरु जी कहते रहे माताएं कहती नहीं लेकिन भरत जी को कोई पद पर नहीं बिठाया राम जी के भी आंखों में आंसू आ गए भरत जी की याद करके और राम जी को लगा लक्ष्मण ठीक कहते हो भरत से तो किसी की तुलना नहीं है त्रिभुवन तीन काल जगमा ही तीनों कालों में तीनों लोकों में और क्या कहूं भरत तो साधु हैं और भरत ऐसे साधु हैं कि उन्हें कोई भी परिस्थिति उनके मन को विकृत नहीं कर पाती तभी तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा है तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग यु श्री राम जय राम जय जय की श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कृष्ण भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज तात भरत तुम सब विधि ta भरत जी का अभिनंदन करते हुए यह पावन पंक्ति कही है हे भरत तुम सब तरह से साधु हो श्री राम जी के चरणों में आपका अनन्या अनुराग है अगाध अनुराग है और जिसका भगवान के चरणों में अगाध अनुराग हो वही सब तरह से साधु होता है साधुता की कसौटी ही है कि मन भगवान के चरणों से जुड़ा हो साधु का मन ही भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ होगा या यूं कहो कि जिसका मन भगवान के चरणों से जुड़ा है वही साधु है तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु क्योंकि संत का निश्चय होता है सपने जग में आराम नहीं आराम तो राम के पायन में भजमन राम चरण सुखदाई इसीलिए श्री भरत जी कहते हैं गुरुदेव के समक्ष अपने परिवारी जनों से कि आप पद पर बिठाकर मुझे सुखी करना चाहते हैं और मेरे राज्य में आप सुखी होना चाहते हैं लेकिन न मैं सुखी हो सकूंगा न आप तुम चाहत सुख मोह बस मोही से अधम के राज अज्ञान के कारण तुम मेरे जैसे अधम आदमी के राज्य में सुख चाहते हो पद पर बैठने से न मुझे सुख मिलेगा और न तुम सुखी हो सकोगे क्यों बोले जब पद पर बैठने वाला ही सुखी नहीं है तो उस पद पर बैठने वाले के पद में जो बैठेगा वह कैसे सुखी हो जाएगा इसलिए यह समस्या का समाधान नहीं है यह सुख का साधन नहीं है फिर सुख का साधन क्या है भरत जी बोले आपने दारुण दीनता सब ही कहो सिरुना देखे बिनु रघुनाथ पद जिय जरनी नजा <coughs> देखो भाई दो चीजें हैं सुख और सुविधा सुख और सुविधा साधन से सुविधा मिलती है सुख नहीं साधन से सुविधा मिलती है सुख तो साधना से मिलता है साधन से सुविधा मिलती है अब विडंबना यह है कि जो साधन सुविधा के लिए हैं उनसे हम सुख पाना चाहते हैं इसीलिए मिल नहीं रहा है सुविधा मिलेगी संसारी जितने भी साधन हैं वे सुविधा देने वाले हैं लेकिन हमारी नासमझी यह है कि सुविधा के साधनों से हम सुख की आशा कर रहे हैं इसीलिए दुखी हैं आपके पास मोटर कार हो आपको सुविधा मिल जाएगी लेकिन मन सुखी हो जाए जैसे ही कार मिलती है मिलते ही दूसरी कार की इच्छा होने लगती है मेरा आशय यह है कि भगवान आपको सुविधा के साधन दें और उन सुविधा के साधनों का उपयोग करके आप आनंदित हों लेकिन अगर सुख चाहिए तो सुविधा के साधनों का उपयोग करते हुए सुख अगर चाहिए तो साधना करें क्योंकि साधना से सुख मिलेगा क्यों क्योंकि रघुपति भगति बिना सुख ना ही गाव ही वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिन साधनों से सुविधा मिलती है सुख नहीं मिलता है सुख तो भगवान के भजन से मिलता है और यही कारण है कि जिनके पास सुविधा के साधन नहीं भी हैं पर वे भजनानंदी हैं तो सुखी हैं और हमारे पास सब सुविधा के साधन है पर हम भजनानंदी नहीं है इसीलिए दुखी है तो कहते हैं जो सुख जो सुख पाया राम भजन में राम भजन में सो सुख नही अमीरी में मन लागू मेरा जो सुख पाया राम भजन में भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया यशोधरा जैसी पत्नी राहुल जैसा बेटा सम्राट के राजकुमार सारी सुविधा क्यों छोड़ा महल सुविधा तो पूरी थी पर जिस सुख की तलाश मन को थी वह नहीं मिल रहा था न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ति देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठे बड़ी सुविधा है सुखी नहीं है न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ति यत् बीतरागस्य वीतरागस्य एकांत वासना जो वीतरागी को सुख मिलता है वह किसी को नहीं हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे फकीरी जिसको भाई है अमीरी त्याग देता है फकीरी जिसको को भाई है अमीरी त्याग दे देने का मतलब राग नहीं है वहां छूट जाती है अच्छा क्या है क्या अरे बड़ी मस्ती है करों की शुद्ध है हाथों का भिक्षा पाते इससे बढ़िया कोई पात्र नहीं हा? भिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी एक सज्जन बोले मुझसे कि तुम्हें डायबिटीज है हमने कहा है हम उपाय बताओ मिट जाए बोले मिट तो नहीं सकती बस कंट्रोल में बनी रहेगी अगर दवाई समय से लेते रहे मिटेगी नहीं कंट्रोल में बनी रहेगी मुझे उस दिन समझ में आया कि ये डायबिटीज ऐसा रोग है जो कंट्रोल में भले हो जाए पर मिटता नहीं है जीवन भर इसी तरह इस शरीर के साथ एक रोग और लगा है उसका नाम है भूख हाँ। ये भूख भी ऐसी डायबिटीज है कि भिक्षा से कंट्रोल में बनी रहती मिटती नहीं है जिंदगी भर रहती ये मौत से बड़ी है संध्या समय विदा कर दीने शाम को एक नहीं अब नहीं, नहीं कुछ थोड़ा नहीं नहीं, नहीं अरे अरे आपके कहने से कैसे ले हमारा पेट खराब हो जाए नहीं कितने नाराज होते हैं भोजन देने वाले पर जब पेट भर जाए शाम और सवेरे होते कहते क्यों घंटी बज गई कितनी देर है यारोलो भाई संध्या समय विदा कर दीनी भोर को आन खड़ी और कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी मौत तो एक ही बार आती शाम को आ तो फिर सवेरे नहीं आएगी लेकिन भूख तो शाम को फिर सवेरे सवेरे दे, दे दो फिर दोपहर को फिर शाम को ऐसी बीमारी है इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भूख रोग है और भिक्षा इसकी औषधि है चलो भिक्षा तो लेनी पड़ेगी तो पात्र कौन सा किसी संत से पूछो अरे होंगे सोने चांदी के थाल लेकिन संत अपनी मस्ती में कहते हैं वो मिले तो ठीक नहीं तो सबसे बढ़िया ये कहीं पात्र है करों की शुद्ध थारी है हाथ सचमुच सबसे बढ़िया पात्र है ये इससे बढ़िया पात्र नहीं क्यों हम एक बार किसी के हर हाँ निमंत्रण में गए एक संत हमारे साथ थे बड़े अलमस्त स्वभाव के संत खीर आई कटोरियों में चांदी की कटोरी और चम्मच चांदी की बहुत सजा तो महाराज बोले मैं तो ऐसे ही खाता हूं ना आता हूं चम्मच ही तो हमने धीरे से कहा न महाराज आपकी मस्ती ठीक है लेकिन जिस समाज में रहो वहां के वैसे ही ठीक है अच्छा नहीं लगेगा ये, ये लोग अपने को असम्य समझे चम्मच से ही खा। तो वो मेरी बात मान गए बोला ठीक है तुम्हारे कहने से इसी से खा लेते उन्होंने भूखे थे तो और औपचारिकता तो कोई थी नहीं आया तो शुरू करो चम्मच भरी। मुख तक ले गए अब अब वो इतनी गरम थी की। चम्मच तो इसकी सूचना दे नहीं सकती और मुख में जो खीर रखी इतनी और इतने वो बिचारे बेचैन हो गए और हमसे नाराज हो गए ऐसी तो चांदी की चम्मच देखी आम से बोले भाड़ में जाए तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रतिष्ठा हम प्राण दे दे मर गए होते बोले बेकार हैं तुम्हारी ये सोने चांदी के पात्र और चम्मचें कहा क्यों बोले ये भगवान की बना, बनाई हुई चम्मच अच्छी कम से कम ये बता तो देती है कि खाने लायक है कि नहीं गर्म है कि ठंडी पर ये पात्र तो बताते ही नहीं कुछ बोलो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई ये पात्र ज्यादा अच्छा है कि वो वो पात्र सूचना नहीं देगा कि ठंडा है कि गर्म है कि पर यह सूचना देता है लेकिन अगर किसी को दे तो हाथ में ले लो हाथ में ले लो क्या बर्तन नहीं है पर संतों की सोच करों की शुद्ध थारी है सोने को शिला की सेज त्यारी है शिला मिल गए। तो सरहना सरहना अपने हाथों का अमीरी त्याग देता है सरहना अपने हाथों का अमी जो खुशक रोटी है बदन पे एक लंगोटी है इतना सा सब इतना सबस्त, तजी सब बात खोटी है अमीरी सदा एकांत रहता है सदा एकांत रहता है स्वयं में बुद्धि रखता है निरंतर ध्यान निरंतर ध्यान अविनाशी अ ध्यान अविनाशी अमीर त्याग देगा फकीरी किस भारी है अमीर इसीलिए संसार के साधनों में सुविधाएं तो हैं पर सुखी होने के लिए तो भगवान की भक्ति चाहिए आत्मस्वरूप का चिंतन चाहिए इसके अलावा हम सुखी हो ही नहीं सकते और हम सारे जीवन प्रयास करते हैं साधन जुटाकर सुखी होने के लिए पर सुखी होने के लिए साधन नहीं साधना चाहिए और साधना करने के लिए तन का साधन मिला है इसीलिए भरत जी कहते हैं कि मुझे पद पर बिठाकर आप सुखी होना चाहते हो हो नहीं सकते मैं भी सुखी नहीं हो सकता सुख का एक ही उपाय है देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए और मैं भी आपसे कहता हूं सब संतों का अनुभव है बिना भजन के हम कभी सुखी हो नहीं सकते रघुपति भगत बिना सुख नाही बिनु गुरु कि ज्ञान ज्ञान की होय विराग बिन गावही वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनो निश्चित रूप से भजन के बिना सुखी नहीं हो सकते कागु सुन जी कहते निज अनुभव अब कहो खगेशा बिनो हरी भजन न जाही कलेसा हरि कृत दोष गुण बिनु हरी भजन न जाही अच्छा भरत जी कहते दे, देखे भी नु रघुनाथ पद जी कह जरनी न जाए भक्तिमती मीरा माता बिर की मारी बन बन पन बनू मिला नहीं को मीरा की प्रभु मिट जब कि प्रभु पीर मिटे जब वैद्य समरिया की प्रोपीर पीर मिटे जब वैद सावरिया होए भगवान जब मिले तब यह पीड़ा मिटेगी भरत जी भी यही कहते हैं सब संत यही कहते हैं भांति भांति भोग मिले अंगहु हु मिले सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में धन और धाम मिले स्वयं अरु नाम मिले राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में क्या जीवन तो मिला और जीवन में बहुत कुछ मिला सामान मिला सम्मान मिला लेकिन जीवन जिसके लिए मिला था वो नहीं मिला और लोगों से कहो भजन करो भजन करो हम भी कहते हैं भजन करो हम अपने आप से भी कहते हैं कि भजन करो मन कहता है समय नहीं मिलता भजन के लिए समय नहीं एक सज्जन मेरे पास आए हमें भजन समय नहीं मिलता महाराज इतनी व्यस्त है ठीक कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद आए बैठ गए हमने क्यों महाराज कुछ बोलो हम समय कट जाएगा उन्हें अभी समय नहीं मिल रहा था अब समय को काटने बैठे एक संत कहते थे कि कैसी विडंबना है फुर्सत नहीं किसके लिए फुर्सत नहीं किसके लिए जीवन मिला जिसके लिए इसलिए भाई जीवन जिसके लिए मिला है जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे शायद में लगे रहेंगे शायद सुखी हो जाएं शायद इसीलिए भाई भरत जी ने कहा राम जी के पास चलेंगे बस एक ही उपाय है लेकिन यह भरत जी का भक्ति पक्ष है जो सिद्ध करता है कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति के बिना सुख नहीं लेकिन तात भरत तुम सब विधि साधु विभक्त तो हैं पर व्यवहार की उपेक्षा नहीं करते